Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Baladev Jai Baladev जय बाला देव जय जय देव जय बाला देव भले जय बाला देव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा सुभद्रा स्म्रि जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा में नयन पतगा में भवत जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा में नयन पतगा ना जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा ना में नयन पतगा में मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा पत में नयन पतगा में मे jay jagannath jay jagannath jay jagannath swami jay jagannath jagannath hey jagannath jay jagannath swami jay jagannath jay baladev jay baladev jay baladev jay सुभद्रा जय बल गे जय ने जय बल गे जय जय सुभद्रा जगन्त स्वामी नयन पतगा में नयन पतगा में जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा नयान पतगा में भ जगन्नाथ स्वामी नयन पतगा में नयन पतगा में भव तुम जगन्नाथ स्वामी Bravo Paz, Bravo Paz, Bravo Paz, Bravo Paz, Bravo Paz, Bravo Paz, Bravo Paz, Bravo Paz. Arey bholar, arey bholar. बलदेव सुभद्र महाराणी के सुदर्शन तो आवाज सुनाई दे रही है मेरी ओम ज्ञान तिराध ज्ञान शलाक चक्ष मिलित तस्मय श्री गुर नम श्रीचैतन्य मनोवीष स्थापितूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैव श्री चाहर श्री सागरजातम सहगना रघुनाथन्व तम सजीव साइता सवधूता पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पद सह गलिता श्री विशाखाता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत राधा नमस्ते भक्त गौरांगी राधे बृंदावेश्वरी सुते वृषमाुसुतेणमा हरी प्रियंचा कलपत कृपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निद्यानंदे अवैत गदाधर शिवा सदी गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नम विष्णु पदाय कृष्ण प्रश्ा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती दें गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेषा शून्यवादी पाशात्य देशता हरे कृष्णा जय जगन्नाथ तो अभी रथ यात्रा शुरू होने वाली है तो उससे पूर्व हम भगवान जगन्नाथ की कुछ महिमा के बारे में चर्चा करेंगे तो शास्त्र कहते हैं कि जब ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व है कई सारे पर्व है उड़ीसा में ओडिशा में मीन्स जगन्नाथ संस्कृति में कई सारे फेस्टिवल्स हैं और उनमें जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो ये रथ यात्रा है अभी ये रथ यात्रा जैसे मैं जनरली हमेशा तभी किसी यात्रा में जाता हो तो मैं यात्रा के बारे में बहुत बोलता हूँ तो हम, हम सब लोग यात्रा करना चाहते हैं है ना जैसे यात्रा के लिए यात्रा भी है आपको का यात्रा करना है तो रूम बुक करो होटल बुक करो फ्लाइट टिकट बुक करो तो हर कोई व्यक्ति यात्रा में जाने के लिए बहुत उत्साहित है बहुत आनंदित होता है क्योंकि रोज रोज का उसका जो जीवन है सड़ा गला जीवन रोज वही ऑफिस वही घर वही ऑफिस वही ट्रैफिक, वही मेट्रो कितना क्रष्टमय लाइफ है तो इसलिए थोड़ा सा हटके कुछ होना चाहिए तो इसलिए मनुष्य के जीवन में यदि फेस्टिवल्स नहीं है तो उसका जीवन निरस है इसलिए आध्यात्मिक जगत जो वैकुंठ है उसको एक शब्द में बोला गया है जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक नाम वैकुंठ है मतलब जहाँ किसी प्रकार के कुंठा नहीं है कष्ट नहीं है उसके अनुसार भागवत को और एक शब्द यूज किया है उसको कहते हैं अखंडित उत्सव क्या कहते हैं अखंडित उत्सव मतलब जहाँ कभी फेस्टिवल का इसलिए जितने भी भारत में तीर्थ स्थल है या टेम्पल्स है उसमें सबसे ज्यादा फेस्टिवल किसी जगह में होते हैं तो वो श्री रंगम में होते हैं कहा होते हैं तो वो जो भगवान रंगनाथ है, है उनको फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं पचास दिन में से 360 या 50 दिन एवरीडे फेस्टिवल है वहाँ रोज भगवान बाहर निकलते हैं और जोर शोर जो से कीर्तन कथा और फ्लैग सेरेमनीज कई सारी चीजें होती है तो जगन्नाथ देव केवल साल में दो बार बाहर निकलते हैं वो दो बार कौन कौन से हैं? एक बार स्नान यात्रा और दूसरा है दो यात्राओं में निकलते हैं। अभी एक समर वेकेशन या दिवाली का वे हम भी अपने ऑफिस घर स्कूल में से भी छुट्टी निकाल के दो बार बाहर जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ का बाहर जाना और हमारा बाहर जाना उसमें बहुत बड़ा अंतर है है है कि नहीं? हम अपने आनंद के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि जगत में देखो हर एक व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, वो उसका सेंटर मैं हो, कुछ भी मुझे करना है तो सबसे पहले मैं किसके बारे में सोचता हूँ तो खुद के बारे में सोचता हूँ मुझे क्या गेन होगा मुझे क्या आनंद मिलेगा मैं ये करूंगा या वहां जाऊंगा तो मेरे लिए क्या है वैसे ही हम हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं इसलिए सबसे अधिक दुख का कारण क्या है लाइफ में जितना व्यक्ति अपने बारे में सोचता है उतना ही वो व्यक्ति अधिक दुख अनुभव करता है इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ हे अर्जुन महात्मा मेरा भक्त होता है है ना हम छोटे आत्मा है भगवान के भक्त भग कैसे है उनकी आत्मा कैसी है महान आत्मा जो भक्त नहीं है वो दुरात्मा है तो हम सदैव अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं जितना हम अपने बारे में सोचेंगे अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेंगे उतना ही व्यक्ति दुखी रहता है जैसे भौतिक जगत में भी देखो कोई व्यक्ति नया नया विवाह हो जाता है तो पति पत्नी हमेशा अपने बारे में सोचते हैं पत्नी अपने बारे में सोचती है पत्नी अपने पति अपने बारे में सोचता है इसलिए वो दुखी रहते हैं लेकिन यदि वो एक दूसरे के बारे में अधिक सोचे अपने स्वार्थ को त्याग करके तो कितना अच्छा लाइफ जी सकते हैं नहीं Naturally. तो उसी प्रकार से हम यदि भगवान के बारे में अधिक सोचे दूसरे जीवों के बारे में अधिक सोचें हाँ अपने आनंद प्राप्ति की जो इच्छा है उसको कम करके दूसरों के बारे में सोचे तो कृष्ण आपको इतना आनंद देने कि आप सोच नहीं सकते जैसे प्रभुपात का लाइफ है सत्तर साल की आयु में एक बूढ़ा व्यक्ति भारत से हाथ में एक छाता लेकर चालीस रुपए और कोलकाता में जहाज में बैठने के लिए जा रहा है उनको कोई बाय बाय करने के लिए भी नहीं था पीछे देखे तो कोई नहीं उनके लिए और वो बोस्टर उस बोट पर जल्द जहाज पर बैठे और अकेले अमेरिका चले गए वो अपने बारे में सोचा उन्होंने कुछ हम अभी यहाँ बैठ के इतना आराम से दर्शन कर रहे वो क्या खा रहे थे अभी इडली डोसा खा रहे हैं तो लेकिन अपने बारे में सोचते और प्रभुपाद का में है। वो उस रूम में वृंदावन में रहके अकेले बहुत अच्छा लाइफ जी रहे थे अच्छा भजन कर रहे थे उनको अपने भोजन की चिंता नहीं थी कोई चिंता नहीं थी लेकिन चिंता किसकी थी हम जैसे जीवोगी इसलिए वो अपने अच्छे लाइफ को छोड़कर और दूसरों की चिंता करने के लिए चले गए तो कृष्ण ने उनकी सारी चिंता ली तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में अपने स्वार्थ में प्रवृत्ति को त्यागते हैं तो उतना ही हमारा जीवन आनंदित होते जाता है उतना है हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाते जाता है तो यही आप भगवान जगन्नाथ की यात्रा और हमारी यात्रा में अंतर है तीन लोग यात्रा करते हैं एक तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है मैं बैठे-बैठे सोच रहा था, मतलब क्या कहते हैं तो वो उस लिस्ट और दूसरा है, तो है दो लिस्ट है तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति जगन्नाथपुरी आता है तो वो आता है केवल सी देखने के लिए क्या देखने के लिए आता है अभी हम आए थे 300 भक्त आए थे ना एक 10 दिन पहले हम 300 भक्त आए थे तो तीन सौ डिवोटिथ इंडियंस को सी बहुत दुर्लभ है सु दुर्लभ है है ना तो लेकिन तो मतलब अलग अलग, अलग एटीट्यूड लेकर हम यहाँ आते है और दूसरा दूसरे व्यक्ति ट्रेवल करते है यात्रा करते है वो है डिवोटि तो वो क्या करते हैं वो भी यात्रा करते हैं क्या? झाड़ू झाड़ू जी नहीं। गा गा गा। गा गा। वापस ये। नहीं नहीं नहीं। बोलो वो माता जी सफाई वाले ले अभी तो पहला है भौतिकतावादी यात्रा में जाता है वो डिफरेंट एटीट्यूड को लेके आता है उसकी पहले पहला गोल होता है मुझे एंजॉय करना है अपना नो, यात्रा दूसरा है यात्रा यात्रा में आता है है उसका गोल क्या दूसरों की बंद करना <laughs> क्योंकि हम सब लोग यात्रा में आए हैं जन्म लेने से हमारी यात्रा शुरू हो गई है मां के गर्भ से बाहर आकर हमारा जर्नी शुरू है और वो जर्नी में छ चेंजेस है क्या ये छह चेंजेस हाँ जन्म लेना बढ़ना आगे बाय प्रोडक्ट्स करना और और फिर एक स्टेज में बना रहना तो के के तो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक यात्रा तो भगवान के भक्त आते हैं वो दूसरों की यात्रा को स्टॉप करते हैं और तीसरा जो यात्रा में निकलता है वो भगवान है कौन निकलते है यात्रा में भगवान तो जगन्नाथ दो बार निकलते मैंने जैसे कहा कौन से दो बार स्नान स्नान यात्रा यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण है एक ही ऐसी पर्सनालिटी है जिनके तीन बार साल में जन्मदिन आते हैं कितने बार कौन है वो कृष्ण है जगन्नाथ कौन है हमें दो पता है एक तो है जन्माष्टमी और दूसरा है जब भगवान जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे उनका बर्थ प्लेस क्या है गुंडीचा मंदिर कौन सा यहाँ से जब ये रथ एंड होगा वो गुंडेचा मंदिर है तो भगवान जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे करोड़ों साल पहले सत्य युगा जो भी राजा इंद्रद्युम्न थे तो वहां भगवान इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे पूर्ण फॉर्म में तो वो एक उनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन कौन सा था स्नान यात्रा कौन सा स्नान यात्रा और तीसरा जन्मदिन है उसको कहते हैं भूल गया वो नाम नीलाद्री महोदय टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं नीलाद्री महोदय है। जब भगवान वापस आते हैं और उनको एंट्री नहीं मिलता यहाँ गेट से क्या नहीं मिलता ये दरवाजा बंद कर देते हैं तो फिर दरवाजा खोलते हैं तो वो भी एक उनका एंट्री उनका जन्मदिन माना जाता है तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ आ, के तीन जन्मदिन है और इन दो यात्राओं में निकलते हैं जगन्नाथ देव तो इसलिए उनका जो स्नान यात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण है स्नान यात्रा के कारण ही अभी रथ यात्रा है तो स्नान यात्रा का स्नान यात्रा में क्या होता है क्योंकि सारे लोग भगवान जगन्नाथ बाहर आते हैं सामने यहाँ से आपको पता नहीं दिखाई दे गया नहीं स्नान मंडपम है वहां स्नान मंडप है दिख रहा है ना सामने एक ऐसा स्टेज बना हुआ तो भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान करने के लिए आते कहा आते हैं दीवार के ऊपर आप सोचो कितना बड़ा क्यों क्यों वो दीवार के ऊपर स्नान करते हैं अंदर भी तो स्नान कर सकते थे नहीं तो भगवान इसलिए आते वहाँ स्नान करने के लिए अकेले नहीं आते वो अपनी बहन सुभद्रा और बलदेव के साथ आते हैं तो वहाँ भगवान जब आते हैं तो बहुत सारे उनके भक्त आते हैं जो एक सौ मटके के घड़े लेकर आते हैं उसमें चंदन आदि मिक्सचर होता है और जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है तो मंदिर के अंदर एक एक ये है उत्तर द्वार है जिसमें एक कुआ है जिसको कहते हैं सोना कुआ क्या कहते हैं तो सोना कुआ जब एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिस समय राजा जो अनंग ऐसे कोई राजा थे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए जब अलग अलग जगहों में वो युद्ध करते थे तो बहुत सारा धन उन्हें प्राप्त होता था तो वो हाथी के ऊपर भर भर के सोना और नु? सारे ज्वेल्स लेके आते थे तो वो रखेंगे कहा तो अंदर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ एक खोदा खुदाई किया यूज हो रहा था तो बाद में उसमें जल और वैसे वो कहते हैं कि उसके अंदर की लेयर सोने की बनी हुई है ऐसा कहते हैं और उसमें वो सारा सोना होता था जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता था फिर भगवान जब वहाँ स्थापित हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में तो फिर उनका ये जो बर्थडे था जन्मदिन होता है उस दिन उनको स्नान के लिए किसी कुएँ का जल यूज होता है तो केवल कौन से कुएँ का जल होता है सोने कुएँ सोना कुआ का तो फिर वो पंडास एक सौ मटके भर के लाते हैं अपने सरप्या ऐसे और लाके एक लाइन में रखते हैं और फिर जब स्नान करना होता है भगवान को तो फिर से भगवान के सामने एक वो सारे मटके लाइन में रखते हैं और फिर अलग अलग मटकों से भगवान को तो स्नान किया जाता है तो भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा के लिए वहां खड़ा रहना और रथ यात्रा को अपने मंदिर को छोड़कर दूसरे मंदिर गुंडीचा मंदिर जाना उसके पीछे उनका एक गुप्त रीजन छुपा हुआ है क्या है जैसे कहते ना हाथी के दांत दिखाने, दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं वैसे हमारे लाइफ में तो भगवान जगन्नाथ का एक कारण है एक रीजन है क्यूँ वो निकल के जाना चाहते हैं क्यों वो वहां खड़े रहते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि क्योंकि जगन्नाथ ऐसे विग्रह है क्योंकि कलयुग में क्योंकि अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग जगह में पर्सनली निवास करते थे धाम का मतलब क्या है घर धाम का मतलब है जहा कृष्ण अपने नाम रूप गोन लीला इन चार चीजों के साथ रहते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता है तो भगवान जगन्नाथ यहाँ निवास करते हैं अपनी इन चार चीजों के साथ लेकिन फिर भी ये जो स्थान को वो छोड़ के जाते हैं जैसे सत्य युगा में भगवान निवास करते थे कहा बद्रीनाथ द्वापर युग में पर्सनली कहा थे द्वारका त्रेता युग में पर्सनली कहा थे अयोध्या और कलयुग में पर्सनली कहा है जगरनाथ पर्सनली है ये भगवान इसलिए देखो पर्सनली का इफेक्ट देखो थोड़ी देर के बाद आप ऊपर जाके देखोगे तो पूरा लाखों लोग दिखाई देंगे पूरे भारत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ एक समय में एक साथ भगवान को रिसीव करने के लिए ये सारे लोग क्यों है रिसीव करने के लिए है कोई बड़ा पर्सनालिटी आ रहे हैं और कैसे रिसीव करेंगे सारे लोग जैसे हमने अभी गाया था जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हे तो जगन्नाथपुरी में आना मीन्स दो कार्य करना ये दो कार्य आपने ठीक से नहीं किए तो आप जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में आए नहीं हो आप जस्ट ऊपर ऊपर ही ऊपर मंडरा रहे हो नीचे नहीं गए हो तो वो दो कार्य क्या है जैसे इस लाइन में कहा गया है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी पथ मीन्स क्या है रोड रोड, हाईवे, जैसे आप से यहां आते हो पूरे तो उस सड़क का नाम पता है है क्या जगन्नाथ सड़क क्या नाम है वो शुरू होती है से यहां, तर, है से पूरे तक जगन्नाथ सड़क तो पूरे रास्ते में आपको जगन्नाथ का स्मरण होगा तो इसलिए जगन्नाथ पुरी आना और भगवान को रिसीव करना वो अपने आंखों से रिसीव करना इस हे कृष्णा आप मेरे आंखों के रास्ते से कहा चले जाओ मेरे में चले जाओ और यही एक प्रार्थना करने चाहिए जगन्नाथ स्वामी भवतु हे जगन्नाथ स्वामी अब मेरे नयनों के रास्ते से मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए हाँ तो इसलिए जगन्नाथपुरी में दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है एक तो अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना क्या है अधिक से अधिक जबी भी मौका मिलो जितने भी बार ट्राई करो जगन्नाथ को देखने का और वैसे भी ये जगन्नाथपुरी ऐसा है कि वहां आप जगन्नाथ को भूल ही नहीं सकते किसी कोई कपड़े भी पहन रहा है तो उसके ऊपर क्या है जगन्नाथ जी है और आप ही प्रभु जी कह रहे थे हम नीचे थे तो उड़ीसा पुलिस का जो कॉपी लिखा है वो भी गोल है जगन्नाथ का याद दिलाता है मतलब तो जहां भी देखो आपको सारी चीजें गोल गोल नजर आती है उड़िया लैंग्वेज भी देखो बाहर लिखा होगा वो भी कैसे ऐसे गोल गोल जगन्नाथ के समान क्योंकि जगन्नाथ की आंखें कैसी हैं गोल है तो हर चीज यहां गोल है यहां के भक्त भी, भी गोल है पंडास भी गोल है उससे पता चलता है डिबोटीज है इस प्रकार से सबसे पहली चीज जगन्नाथपुरी में हमें करनी चाहिए वो है भगवान जगन्नाथ का अधिक से अधिक दर्शन करना इसलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नहीं आन कि कृष्ण को अधिक से अधिक देखने के अलावा इस आंखों का कुछ लाभ नहीं है ये हैं तो वो मोर पंख के ऊपर भी आंखें होती हैं यदि ये, ये कृष्ण को नहीं देखती हैं अधिक से अधिक जो सबसे सुंदर है तो ये आंखें मोर पंख के आंखों के समान है हाँ ये आंखें एक दिन बंद होने वाली है परमानेंटली होने वाली है कि नहीं और कुछ पता नहीं कुछ भी हो सकता है इन आंखों का इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अधिक से अधिक इन आंखों से प्रश्न का दर्शन करें, जगन्नाथ का दर्शन करें। बल्कि हमें यदि जगन्नाथ दिखाई भी ना दे, लेकिन हमारे अंदर उनके दर्शन की डिजायर है तो भगवान की आंखें बहुत बड़ी हैं। आप देखो साइज उनकी आंखों का साइज देखा है वो हमने कल हम सुबह सुबह दर्शन में गए तो उनकी आंखों को ही देखते जा रहा था तो तो आंखों में सारा जगत समाया हुआ है जैसे होते ना कर क्या है मुठ्ठी नहीं ज्यार ज्यार ना वो खली होता। दे दे कर लो दुनिया मुट्ठी में तो उसी प्रकार से दे तो भगवान जगन्नाथ आप उनके साथ चले जाएंगे तो तो भगवान जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी है जिनमें वो हम उनको नहीं देख पाए तो भी भगवान को सब दिखाई दे रहे हैं मेरा सबसे आखिरी भक्त कौन खड़ा हुआ है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन हूँ मैं देख रहा हूँ भगवान को भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा एक शिक्षण है कि भक्ति सिद्धार्थ महाराज गंधर्वी का गिरे धारी के सामने खड़े थे वहां राधा कृष्ण थे दूर और वो यहाँ थे तो उनके पास चश्मा नहीं था वो चश्मा हमेशा पहनते थे शिष्य आया गुरुदेव अब वो चश्मा दे दो जरा देख सकते आप को। क्या भगवान अप्राकृत है है ना मतलब भगवान इन भौतिक आंखों से नहीं देखे जा सकते चमड़ी की आंखे है हमें अपना चेहरा खुद का दिखाई नहीं देता हमें क्या चाहिए अपना चेहरा दिखने के लिए शीशा चाहिए दूसरी चीज की सहायता लेनी पड़ती है पीछे क्या हो रहा है वो भी नजर नहीं आ रहा है तो ने भी क्या, मांगा भगवान से? मांगे ना, क्या है हाँ उन्होंने कहा ददा दिव्यम ते चक्ष मुझे दिव्य चक्षु दे दोके तो द्वारा देख पाया तो इसलिए भगवान को देखने के लिए एक ही चीज एक प्रकार की आंखें आंखों की आवश्यकता है और वो क्या है कि भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम की भावना यही एक योग्यता है इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा प्रेमान जना भक्ति विलोचनेना न संता सदैव हृदय विलोक यी श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंद पुरुषम तमहम भजामे ब्रह्मा कहते हैं कि जो महान भक्त है वो अपने हृदय में सदैव श्याम सुंदर कृष्ण को देखते हैं विलोक यंती हमेशा देखते रहते हैं तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ने कहा हमारे पास जगन्नाथ टेम्पल और वो गरुड़ जी है महा उनके साथ खड़े होकर दर्शन कर रहे थे तो जगन्नाथ का तो उनके शिष्य ने पूछा गुरुदेव आप हमेशा गरुड़ जी के पास खड़े होकर दर्शन क्यों करते हो भगवान तो इतने दूर है तो उन्होंने कहा कि देखो मुझमें भगवान को देखने की कोई योग्यता नहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस संसार में किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर भगवान को देखने के लिए क्यों नहीं क्वालिफिकेशन चाहिए तो उन्होंने कहा मुझमें योग्यता नहीं है मैं इसलिए गरुड़ जी के पास खड़ा हूँ क्योंकि भगवान सदैव किस देखते हैं गरुड़ जी को अपने भक्तों को देखने में आनंद लेते हैं इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनको देखेंगे तो थोड़ा मुझे भी देखेंगे ये एटीट्यूड जगन्नाथ को देखने के लिए होना चाहिए तो ऐसे जगन्नाथ हाँ हमें लगे कि कोई वक्त लास्ट में खड़ा हो उसको लगा कि अरे मैं तो इतना भीड़ में हूँ जगन्नाथ तो इतने दूर है मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन भगवान जगन्नाथ जो भी इतना कष्ट उठा के आ रहा है इतने धूप में खड़ा है केवल किसके लिए है अपने सुख के लिए नहीं हाँ भक्त का ये गुण है सेवाय दुख का है परमसु। एक आपकी सेवा में जितना दुख मिलता भी है छुपा दुख, दुख एक आनंद तो इस प्रकार से हर हाँ भक्त दूर किसी कोने में भी हो तो भी भगवान उसके ऊपर भी नजर रख रहे है इसलिए वो इतने ऊंचे रथ पर बैठते थे ऊपर से सबको दिखाई दे कुछ लोग उनसे ऊपर बैठे है हाँ तो लेकिन भगवान तो सब प्रकार से उनको देख रहे हैं आ, तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ आ, पहली चीज है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को अधिक सादिक देखो और दूसरी चीज है जगन्नाथपुरी में अधिक सादिक क्या करो जगन्नाथ, जगन्नाथ का प्रसाद पाओ तो यहाँ जगन्नाथ का किचन है जिसमें साढ़े सात सौ से अधिक चूल्हे हैं अभी हमारे घर में एक गैस दो चूल्हे होते तो हम परेशान रहते हैं लेकिन जगन्नाथ के किचन में कितने चूल्हे है? है, है? हैं सात सौ से अधिक और एक हजार उनके कुक के कुक के नीचे सेवा से। अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इतने बड़े हजारों लोग आ रहे हैं तो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ भगवान जब राजा इंद्रद्न के लिए प्रकट हुए थे महारानी और का जो भग, भगवत प्रेम था तो भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने का, राजा ने कहा भगवान ने कहा कि इंद्रदम्न मांगो क्या चाहिए अभी हम कहेंगे कि भगवान आईफोन चाहिए सारे आई आई चाहिए नहीं आजकल आई का जमाना है आई एंड प्रभो अहम और ममा तो इंद्रदमि ने कुछ नहीं मांगा इंद्रदम ने तीन चीजें मांगी उनसे क्या तीन चीजें थी पहली चीज उन्होंने मांगी कि हे भगवान मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए अभी सोचो राजा है है ना कौन इस संसार में पुत्र नहीं चाहेगा हर एक व्यक्ति कहेगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना कौन संभालेगा मुझे मेरा क्या होना चाहिए पुत्र होना चाहिए लेकिन ये सब भौतिक स्वप्न है तो राजा ने मांगा भगवान ने कहा क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो तो उन्होंने कहा क्योंकि यदि मेरा पुत्र होगा तो आपका इतना बड़ा ऐश्वर्य है तो अपना धन और संपत्ति समझ लेगा और उसका मिस करेगा इसलिए मुझे पुत्र नहीं चाहिए इसलिए जगन्नाथ का पहला सरवण कोई है तो राजा है आ, और उनका नाम क्या है गजपति ठीक है ठीक आराम से ले लेते हैं तो पहला जो सरवण भगवान जगन्नाथ का कोई है तो वो राजा है भगवान रथ उनका हिलता भी नहीं है जब तक राजा यहाँ जाए। आज भी क्योंकि इंद्र दुम की परंपरा में हर, हर बार वो लोग गोद में लेते हैं और वो आगे का राजा होता है बालक जो भी बालक है तो अभी भी राजा है बहुत राजा गजपति वो इसमान के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है भक्तों के भी और प्रभुपाद या फिर जो हैं तो भगवान जगन्नाथ का पहला है तो वो जगन्नाथ मुझे पुत्र नहीं चाहिए और दूसरी चीज उन्होंने मांगी कि हे जब तक आप यहाँ हो तब तक आपके जो हाथ की उंगलियां हैं वो कभी सुखी नहीं होनी चाहिए हमेशा क्या रहनी चाहिए मतलब आप सदैव बोगा खाते रहो ताकि आपके भक्त भी दिन भर पाते रहेंगे तो इसलिए जगन्नाथ देव ने वो भी उनका वरदान स्वीकारा क्यों क्योंकि वो चाहते सेवा करना अभी कौन कहेगा इतना खाते रहेंगे कैसे कुकिंग करूँगा हमें तो टेंशन आ जाता है हमें अपना खुद का कुकिंग नहीं होता कल मुझे प्रभु बता रहे थे कि हम एक ब्रह्मचारी से मिल रहे थे तो वो पहले दुबई में जॉब कर रहे थे और मंथली आठ लाख रुपए उनको प्राप्त होता था उन्होंने अपना जॉब अभी किया है तो वो कहते थे मैं एक दिन कुकिंग करता था और आठ दिन फ्रीज में रख के खाता था ऐसा लाइफ वो कहते इतना बेकार लाइफ है मतलब लोग इतने आलसी हो गए की अकेले का कुकिंग करना भी इतना कठिन है तो फिर हाँ जगन्नाथ पूरे दिन खाएंगे और ऐसे नहीं की भगवान जगन्नाथ के सामने आजकल लोग छोटा सा मिश्री रखते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट रखते भगवान आपके लिए वो लेकिन मैं तो रेस्टोरेंट में खाऊंगा आपके लिए ये खाऊ लेकिन ऐसे नहीं भगवान जगन्नाथ के लिए इतना भोगा एक साथ रखा जाता है कि एक समय में 25,000 लोग खाए सकते कितने 25,000 और ऐसे नहीं आ, जैसे हम लोग क्या करते हैं कुकिंग करते है बहुत सारे बर्तनों में और उसमें से एक चम्मच राइस एक चम्मच दाल भगवान के साथ भगवान खा लो या ऐसे नहीं जो भी चूल्हे में निकला पॉट पौ वो वैसे की वैसे भगवान के सामने और हजारों मटके दोपहर को तीन बजे जाते हैं अभी तो नहीं होगा तीन बजे जाते हैं तो सारा आप देखेंगी, मटके जिनमें राइस दाल सब्जी स्वीट भगवान जगन्नाथ को ऑफर हो रहे हैं और भगवान जगन्नाथ उसको खा रहे हैं जब पुजारी भोग लगाता है तो उसके हाथों में वो जल लेता है तीन पुजारी बैठते है आप कभी फ्यूचर में आओगे मैं कई बार देखा तीन पुजारी लाये से बैठते हैं सामने बलभद्रा के सामने एक पुजारी सुभद्रा के सामने आप उनको आप देख सकते हो पुजारी क्या कर रहे हैं घंटी बजा के भोग लगाते जल लेते हाथ में उनको जगन्नाथ नजर आते हैं फिर सारा ऑफर्ड हो जाता है वो और फिर बाहर आता है सबको ग्रहण करने के लिए तो ऐसे जगन्नाथ राजा ने यह नहीं सोचा की अरे ये दिन भर खाते रहेंगे तो मेरी सेवा बढ़ेगी बग सेवा की चिंता नहीं करता किसकी चिंता करता है अभी भगवान की अधिक से अधिक सेवा डिवोटी का मतलब है जिसके पास कृष्ण के के लिए करने मतलब डिबोटी सेवा तो वो डिबोटी नहीं है, है ना भक्त का मतलब है उसके पास सेवा है इसलिए हम पूछते ना कोई मिलता है कहा से हो दिल्ली से क्या सेवा करते हो सबसे पहले चीज क्या पूछते हैं क्या करते हो क्या सेवा करते होना डिवोटी की पहचान सेवा से होती है तो इसलिए हमें भी भगवान की कुछ ना कुछ सेवा अपने लाइफ में पकड़ के रखनी चाहिए है ना कुछ भी छोटी से छोटी सेवा कुब्जा ने कुछ बड़ी सेवा नहीं की कृष्ण की क्या सेवा की वो तो चंदन इतना घिस घिस के कंस के लिए ले जाते थे कृष्ण बलराम जब मथुरा में आए तब उन्होंने देखा अरे कितने सुंदर युवक है कृष्ण बलुराम देखने मात्र से सेवा करने की इच्छा हुई उसने ये नहीं सोचा कि मुझे वो कंस मेरी गर्दन काट देगा ये चंदन इनको देगा कृष्ण बलराम कृष्ण संतुष्ट हो गए तो उसी प्रकार से इंद्रदम में भी भगवान जगन्नाथ की सेवा मांगी की आपकी उंगलियाँ कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए हमेशा गिली होनी चाहिए इसलिए भगवान जैसे मैंने कहा कि उनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है भगवान का जिसमें साढ़े सात सौ से अधिक चूल्हे हैं और कोई गैस यूज नहीं होता केरोसिन यूज नहीं होता क्या यूज होता है लकड़ी यूज होती है और कई करोड़ों सालों से हो रहा है सेम ट्रेडिशन और कोई एलायती फूड कुक नहीं होता वहाँ कोई फ्लावर नहीं टमाटर नहीं आलू आ, आल, आलू नहीं बाकी सब चीज़ें नहीं और ट्रेडिशनल प्रसाद भगवान का और अमेजिंग तो जितने मटकों में कुछ कुक कैसे करते है? दस एक के एक. वन फोर. और हैं मटके छह सौ कुक है और एक हजार उनके असिस्टेंट है कितने एक हजार असिस्टेंट पानी लाना कटिंग करना कई सारी सेवाए करते हैं और फिर भगवान के सामने जाके रखना तो इस प्रकार से भगवान उन सब चीजों को और दिन में छह या आठ बार खाते हैं कितने बार या। हम तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो भी कितनी जगन्नाथ प्रसाद भोग का आनंद लेते हैं हा? और फिर तीसरी चीज उन्होंने मांगी की आपका जो दर्शन है वो अधिक से अधिक समय के लिए खुला होना चाहिए हाँ देखो इंद्रदेव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा देखो अमेजिंग है ना आ? क्या Attitude है उस राजा का? हम तो भगवान के पास जाते हैं उसी के लिए सेवा के लिए जाते ही नहीं है जाते अपने डिमांड लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो भागते हैं भगवान के पास भगवान ये करो वो करो वो करो वो। और हर चीज अपने लिए मांगते है कभी भगवान के लिए कुछ मांगा हमने भगवान आपकी सेवा करने के लिए मुझमें शक्ति दे दो मुझमें क्वालिटीज दे मुझ में द्वारा सेवा कर सकता सामर्थ्य दे दे दे दो बल दे दो दो हाँ बल वो सब चीजें नहीं आपकी सेवा के लिए नहीं मेरी सेवा के लिए हाँ? मतलब हम हाँ इतने अधिक वो हैं हाँ? हैं तो इस प्रकार से राजा इंद्र ने तीसरी चीज भी मांगे कि जगन्नाथ आपका जो टेम्पल है आपका दर्शन हमेशा के लिए खुला रहे इसलिए भगवान सोते भी है तो रात को 12 एक दो बजे सोते हैं अब एक बजे भी आओगे तो भी मंदिर खुला है आपके दर्शन के लिए फिर भगवान सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो अधिक से अधिक दर्शन देते हैं तो कलियुगा में भगवान जगन्नाथ के रूप में यहाँ निवास करते हैं और यहाँ निवास कर कर अपने दो चीजों से सारे जीवों का उद्धार करते हैं अपना दर्शन और दूसरा दर्शन और इसमें कोई कष्ट नहीं है कष्ट है इसमें कुछ दर्शन करने में कोई कष्ट नहीं है और उसमें तो बिल्कुल ही कष्ट नहीं है <laughs> तो ये अमेजिंग है भगवान जगन्नाथ की तो राजा तो राजा भगवान जगन्नाथ और गुंडीचा देवी उनके साथ थे भगवान ने कहा देखो तुमने तो पुत्र की कामना नहीं की लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र रहूँगा कृष्णा और बलराम हम तुम्हारे पुत्र है इस संसार में कोई पुत्र प्राप्त हो जाता है तो कुछ सालों के बाद तो रानी कहा निवास करती है गुंडी चाह टेम्पल जहाँ से भगवान जाते हैं इंद्र दिमन या गुंडी चा रानी को सांत्वना देने के लिए और सात दिन जाकर वहां रहते है कितने दिन तो शास्त्र कहते हैं कि एक बार जगन्नाथ को इस ये ये इसको कहते हैं श्री मंदिर क्या कहते हैं श्री, श्री, श्री मंदिर श्री का मतलब है लक्ष्मी तो जहां लक्ष्मी होम मिनिस्टर है कौन है घर में सारी माताएं होम मिनिस्टर होती है कि नहीं हाँ जो घर की वाइफ है वो मिनिस्टर है तो वैसे यहाँ किसका चलता है जगन्नाथ का नहीं चलता यहाँ यहाँ किसका चलता है तो यहाँ श्री मंदिर से है, भगवान वहां जाते हैं गुंडीचा टेम्पल तो ये दोनों अलग अलग स्थान हैं इसको कहते हैं द्वारका क्या कहते हैं और उसको क्या कहते हैं वृंदावन उसको सुंदराचल भी कहते हैं इसको नीलाचल कहते हैं और उसको सुंदराचल तो भगवान जगन्नाथ या कृष्ण जब तक द्वारका में थे तो उनको द्वारका में रहने में आनंद नहीं आता था आनंद कहाँ आता था वृंदावन में क्योंकि वृंदावन के भक्त इतनी सेवा करते हैं वहाँ के उनके सका हैं, गोपिया हैं, माता पिता है नंद ऐश्वर्या के के तो द्वारका थे तो जब सुबह उठते थे तो उनका पीलो गीला हो जाता था रुक्मिनी ऐसे उठाती थी और कहती थी ये क्या हो गया ऐसे दबाती थी तो क्या निकलता था जल बृहदभागवतामृत में वर्णन आता है कृष्णा रोते रहते थे द्वारका में द्वारका मीन्स उनके लिए जेल है क्या है वो उन, उनको अधिक आकर्षण वृंदावन का था और वृंदावन में गोपाल थे बहुत सरल सबकी सेवा को स्वीकार करते थे तो ऐसे वृंदावन के वियोग में कृष्णा द्वारका में निवास करते थे और वहां से वो सदैव चाहते थे कब मैं वृंदावन जाओ कब में वृंदावन जाओ तो वही चीज है जगन्नाथ का ये डिफरेंट जो फेस है वो क्या है कि कृष्णा द्वारका में रह के वृंदावन के लिए रो रहे हैं इसलिए उनका ये फेस इस प्रकार ऐसे तो भगवान जगन्नाथ इस स्थान को छोड़कर सदैव वृंदावन वासी से मिलने के लिए वहां जाते हैं सुंदराचल जाते हैं और इवन स्नान यात्रा के लिए वहां खड़े रहते उसका भी कारण है जैसे मैंने कहा कि वो अंदर भी तो बहुत अच्छा अभिषेक हो सकता है आ, लेकिन जैसे देखो आ, किसी बहुत दूर कोई है जिनसे भगवान बहुत लगाव था उन लोगों से वृंदावन वासियों से हाँ गुंडीचा मंदिर में है तो भगवान ऊँचा स्थान ढूंढते कि वहां में स्नान करने का बहाना ढूंढो लेकिन देखो ऊपर से क्या देखो वृंदावन को देखो जैसे कोई बच्चा है अभी यहाँ खड़ा कर उसका फ्रेंड उस स्नान कर रहा हूँ लेकिन पूरे दिन क्या देख रहे है वहा वृंदावन को देख रहे सुंदराचल गुंडीचल को देख रहे है वहां सारे भक्त खड़े है वहां उनके नंद महाराज यशोदा गोपी काय उनके सखा आदि इस प्रकार भगवान स्नान यात्रा का बहाना बनाते लेकिन उनका मन कहा है वृंदावन के लिए तो वैसे ही भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा होती है तो उस दिन इतना जल वो लेते अपने शरीर पर तो बीमार हो जाते हैं क्या हो जाते हैं बहुत बुखार आ जाता है उनको वो वृंदावन वालों के प्रेम का बुखार है ऐसा वैसा बुखार नहीं तो भगवान सोचते है इतना बुखार आता है कि फिर पंद्रह दिन दर्शन जगन्नाथ टेंपल क्लोज होता है तो भगवान सोचते हैं कि सदैव मैं अपने भाई बलदेव देव सुभद्रा के साथ हूँ मंदिर में लेकिन मेरी जो पत्नी लक्ष्मी देवी वो है वो बाहर है अब दो मंदिर ना अंदर तो लक्ष्मी की देवी के साथ मैं एकांत में बैठू तो भगवान वो बहाना बनाते हैं बीमार हो जाते हैं तो और रियली भगवान को बुखार आता है एक बार एक चौपाटी के हमारे डॉक्टर डिवोटी आए थे तो पंडा उनको ले गए उन्होंने कहा भगवान को बुखार आया है वो डॉक्टर बड़े डिबोटी है मुंबई से उनका हाथ पकड़ा पंडा ले गया उन्होंने जहाँ पर देखा रियल डेटीज क्या है बहुत गर्म है उनको बुखार आया हुआ है और उस समय भगवान को ये सब व्यंजन ऑफर नहीं करते स्वीट्स राइस दाल माँ वगैरह नहीं उनको मेडिसिन देते जूसेस पे रखते जैसे कोई बीमार होता है तो उसको जूसेस पे रखते हैं और काढ़ा पिलाते हैं ये सारे मेडिसिन खिलाते हैं तो पंद्रह दिन वही खाते हैं फिर भगवान लक्ष्मी देवी का परमिशन उन्होंने कर लिया शाम को लक्ष्मी देवी को कहा देखो अभी ना बहुत दिन पंद्रह दिन बीमार से अभी उठा हूँ मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता हूं तो आज निकलेंगे बाहर तो बाहर आते हैं ये भी बहाना है इसमें दो चीजें भगवान करते बाहर आकर एक क्या करते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं और दूसरा है अभी वो द्वारका से भागना चाहते कहा जाना चाहते हैं वृंदावन वहां जाके रहना चाहते हैं तो लक्ष्मी देवी कहती है ना ज्यादा दिन मत जाए जैसे कोई पत्नी थोड़ी ज्यादा दिन पति को छोड़ेगी लेकिन हम टूर का बहाना बना के चले जाते हैं कि ऑफिस टूर है नहीं ये टूर है वो टूर है चले जाते हैं तो लेकिन वैसे जगन्नाथ ने कहा बस दो दिन के लिए जा रहा हूं तो फिर लक्ष्मी देवी कहती कि ठीक है दो दिन में आ वापस बल्कि लक्ष्मी देवी के अंदर वो मंदिर है एक बार वो यहाँ उड़ीसा की एक बहुत प्रचलित लोकल कथा है जिसमें वर्णन आता है कि एक बार बलभद्र बलदेव ने देखा कि हर मंगलवार को लक्ष्मी देवी मंदिर से बाहर जा रही है बलदेव ने कहा अभी बलदेव तो बड़े भाई उन्होंने कहा जगन्नाथ क्या है तुम्हारी पत्नी वैसे बाहर जाती रहती है कोई परमिशन नहीं कुछ नहीं बिना परमिशन जाएगी तो अभी अंदर नहीं फिर बलराम को पता चला कहा जाती है तो यहाँ हर मंगलवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं गुरुवार को शायद तो गुरुवार को लक्ष्मी पूजा करते सारी स्त्रियां करती हैं ना घरों में लक्ष्मी पूजा क्यों करते व्यक्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी आ जाए तो सारी स्त्रिया होली समय लक्ष्मी पूजा करती है लक्ष्मी का कुछ रीडिंग करती है तो लक्ष्मी देवी उनके उनको ब्लैसिंग देने के लिए सुबह सुबह निकल जाती है तो लक्ष्मी देवी मंदिर से बाहर निकली जगन्नाथ बल्दे वॉकिंग के लिए निकले थे मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक से अंदर जा रहे थे तो जगन्नाथ को बोला देखो तुम्हारी पत्नी जा, जा, जा चांडालिनी के घर जा रही है किसके घर चंडाल हाँ जो बहुत नीच है, आ, निम्न है तो फिर भगवान ने जब सुबह बलभद्र ने कहा देखो आज वो गई है आज वो आने नहीं चाहिए या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगा आपको चूज करना है भाई चाहिए या पत्नी चाहिए तो बला, अभी बला से क्या कर सकते जगन्नाथ छोटे हैं ना कृष्ण छोटे उन्होंने सोचा अभी सर, वो आ गई लक्ष्मी देवी उस दिन बाहर गई तो एक धनवान घर में गई वहां जो स्त्रिया है सुबह सुबह खराटे ले रही थी सुबह बल्कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए स्नान करना चाहिए तुलसी की सेवा करनी चाहिए आ, आ, गोबर का लेपन करना चाहिए, रंगोली बनानी चाहिए घर के सामने है। दोनों देखा ये सारी धनवान की पत्नी है और सारी सुबह सात बज गए सूरज आ गए तो खराटे ले रही है उसने कहा इनका ऐश्वर्य खत्म हो जाए धीरे धीरे फिर वो ऐसे ऐसी गई कई स्थानों में फिर एक चंडालनी के घर गए जहाँ वो बहुत डिवोटेड सुबह उठ के ही भगवान का स्मरण कर रही थी रायर कर रही थी तो लक्ष्मी देवी उनके वहां गएर तो ही रही और वो बहुत खुश हो गए तो बलभद्र ने कहा था आज नहीं आने चाहिए अंदर नहीं घुसनी चाहिए तो अभी आ गई वापस जगन्नाथ हिम्मत नहीं है वाई तू कैसे पूछे कहा गए थे करे चाहिए पूछने के लिए अभी क्या पूछेगा मॉल में गई तो भी नहीं पूछ सकता व्यक्ति है ना? दस बार मॉल में चले जाए तो भी हमारे पास हिम्मत नहीं कि पूछे तो भी जगन्नाथ ने कहा देखो तुम बहुत घूमती हो बिना पूछे तुम चले जाओ अभी अंदर आ नहीं सकती जगन्नाथ के पास बहुत हिम्मत उन्होंने लाई और बोला कि नहीं आ सकती तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है नहीं आऊंगी अंदर तो अंदर नहीं आऊंगी मतलब अभी शाम हो गई जगन्नाथ बलदेव सो गए अपने तो भगवान के बड़े बड़े बेड्स है जो जाते उनके सामने और डेटिस के सामने रखे जाते हैं फिर भगवान का एक विग्रह है शयन विग्रह जिसमें हाफ लक्ष्मी है और हाफ विष्णु है कृष्ण है इधर कृष्णा के हैंड्स है तीन चार और या लक्ष्मी के हैंड्स है हाफ है गोल्डन डेटी है इतने सुंदर है कभी शाम को आप देखते हो तो उनको ले जाते हैं और आप वो आप दर्शन के लिए लाते हैं वो बाहर सोने से पहले फिर आप जाकर उनको स्पर्श कर सकते हो तो विशेष ब्लेसिंग है रोज रात्रि में तो फिर वो भगवान सो जाते है तो जगन्नाथ बलदेव सो गए तो लक्ष्मी ने कहा मुझे तो आज बोला है कि खाली करो घर हाँ अभी महल खाली करो तो लक्ष्मी देवी निकलती है बाहर अभी लक्ष्मी चले जाए तो उसके साथ क्या जाएगा सारा ऐश्वर्य और जितने भी सेवक हैं जितने भी सेवा हो रही है टेंपल के अंदर वो कौन मैनेज कर रही है अभी देखो घर में कौन कौन मैनेज करता है स्त्री उसको कुकिंग का दाल कहाँ है चावल कहाँ है ब्रेकफास्ट कब तैयार होगा बेड कहाँ है पानी आ रहा है नहीं आ रहा है ये बेचारा तो ऑफिस दिन भर घूमता रहता है धन कमाते तो घर का कुछ पता आता नहीं है एक दिन पत्नी मई चली जाए तो घर में भोका मरना पड़ता है वो दाल है चावल है, रोटी मुश्किल उसके लिए मैनेज करना तो वैसे तो तो सारी चीजों के साथ ये सुबह उठे जगन्नाथ बलदेव अपने आसन में बैठे हुए है सिंहासन में उन्होंने कहा बहुत टाइम हो गया अभी तक तो भोखा क्यों नहीं आना है, तो नहीं आ रहा है। आ? तो उन्होंने कहा जगन्नाथ बलदेव ने पूछा बहुत समय हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं आया है तो बहुत लंबा समय कहते जगन्नाथ जाओ जरा चेक करो अभी तक लक्ष्मी को नजर नहीं आ रही है और कोई श्रवन भी नहीं हमारा तो ये जब जगन्नाथ बाहर जाते देखते आ रहे कोई श्रवण नजर नहीं रहा पूरे कितने लोग हैं अंदर मंदिर में दो ही लोग हैं और उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा जाके जरा देखो जो जहाँ स्टोर स्टोर रूम होता है ना जैसे घर में फ्रिज होता है अभी तो उनका बड़ा फ्रिज होगा कुछ और तो उन्होंने कहा ढूंढो तो गए जगन्नाथ कोई भी चीज नहीं हो किचन में गए किचन के बर्तन सारे तोड़ दिए थे चूल्हे तोड़ दिए थे लक्ष्मी और उनके सेवकों ने और निकल गए तो फिर जगन्नाथ बलदेव उन्होंने देखा आज हमें ना ब्रेकफास्ट मिलेगा लंच मिलेगा ना डिनर और कोई नजर कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा फिर भगवान निकल पड़े बाहर बाहर निकले जगन्नाथ जी और उस समय उनको कोई चीज ऑफर नहीं कर रहा है इतने भूखे थे तो लक्ष्मी ने अरेंज किया था सूर्य को बोला कि इतना तेज धूप करो हाँ इनको याद आ जाए तो एक विशेष लीला है भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं तो वो बाहर निकले तो कोई भी खाने की चीज नहीं है फिर यहाँ से चलते चलते वो इंद्रद्र सरोवर तक गए वहाँ तक उनको कुछ नहीं मिला खाने के लिए फिर वहाँ वो गए उन्होंने सोचा अभी जल पीते हैं, कुछ नहीं तो पी लेते हैं पानी जैसे हमने पहले से बोतल लाके रखी है आ? तो उन्होंने सोचा पानी पीते तो गए तो इंद्रधनुष इंद्रधुप सरोवराशन लेने गए तो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और भी सोचा एक पेड़ देखा जो बड़ा हरा भरा था और उसमें कोमल पत्ते थे उन्होंने सोचा कुछ नहीं तो बकरी की तरह पत्ते खा लेते हैं तो पत्ते कोमल तोड़ने गए तो सारे गिर पड़े सुख के क्या गए गिर पड़े लक्ष्मी ये सब देख रही थी लक्ष्मी देवी वॉच कर रही थी फिर आए तो रास्ते में कोई धनवान व्यक्ति भंडारा दे रहा भंडारा ना था भोजन तो उसमें जो मोड़ी है ना मोड़ी क्या कहते पप्ड राइस मुढ़ी है हल्का होता है ना मोड़ी वो बांट रहा था एक व्यक्ति जा रहा था मुड़ी लेकर पॉट में तो वो जगन्नाथ ने कहा कुछ मुड़ी तो दे दो बलदेव ने कहा वो बेचारा मोड़ी डाल रहा था तो लक्ष्मी देवी ने हवा तेज की सारा मोड़ी उड़ के चला गया फिर उन्होंने सोचा क्या करें अभी कहाँ जाएं तो फाइनली ये लोग अलग अलग घरों में गए कोई उनको एंटरटेन नहीं कर रहा था फाइनली कहा गए चांडाल के घर कहाँ गए कि ये चांडाल के घर जाती हैं जो अशुद्ध है हम नहीं ग्रहण करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ गए वहाँ फूड तैयार था वो चांडा लेने का आइए आइए आपके लिए भोजन है बलराम बलदेव कहते हम ना चर्नल के हाथ में ही खाते ये एक विशेष लीला है ऐसे नहीं भगवान तो सबसे हाथ से खाता है तो बलराम ने कहा देखो हम तो हाँ, आपके बनाए हुए हाथ से नहीं हम खुद कुकिंग करेंगे आप हमारे लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स दे दो चूल्हा एक दे दो और सारी चीज़ें दे दी उन्होंने राइस दिया दाल दिया जो भी सब्जियाँ दे दी और अभी स्नान भी नहीं हुआ था सुबह से स्नान नहीं किया था कोई उनको स्नान का पानी भी नहीं दिया था तो बलराम कहते थे तो मैं स्नान करके आता हूँ जरा महादधी में समंदर में जाता हूँ स्नान करता हूँ जगन्नाथ आप तब तक ब्रेकफास्ट तैयार कर लेना अभी छोटे भाई है वो तो बनाने वाले हैं तो जब उनको बोला बनाओ तो ये स्नान करके गमछा डाल के <laughs> बलराम आ गए बलराम आ गए तो अभी तक ब्रेकफास्ट तैयार नहीं है जो आपको बहुत भूख लगे और आप पदमपुरी को भेजो कि प्रभु जी ना जाके थोड़ा प्रसाद आ रहे और गलती से वो आ रहे हैं वह हम सब पहुंचे जाए और देखे कि वो उधर ही बैठे हुए हाथ माला में डाल के जब कर रहे ध्यान से तो हमें इतना गुस्सा आ जाएगा तो वैसे ही उन्होंने फिर जगन्नाथ देव जब बलराम जी आ गए तो जगन्नाथ तब से ना जला ही कुछ जल ही था कि वो निकल रहा था तो फिर बलराम बहुत परेशान हो गए जगन्नाथ ने कहा मुझसे तो नहीं हो रहा है फिर बलराम ने सोचा मैं सीनियर हो मैं करता हूँ उनसे भी नहीं हुआ तो उन लोगों ने कहा घर में बने हुए सारी चीजें हैं तो फिर वो चांडाल चांदा के घर में फिर जगन्नाथ को अभी उनको इतनी भूख लगी थी अभी स्वीकार करना ही था तो बैठ गए इतना भरपेट खाया प्रसाद ऐसे हम दो दिन से हमने कुछ नहीं कहा था दोनों ने कल हम एक जगह चपाती राइस सब्जी खा लिया इतना खा लिया की दो दिन का खा लिया प्रभु को मैं पकड़ के ले जा रहा था वो कहते मैंने ना दो दिन का खा दिया <laughs> तो जगन्नाथ बलराम ने ग्रहण किया तो फिर में एक स्वीट उनको परोसा गया जैसे स्वीट परोसा गया तो जगन्नाथ समझ गए कि मुझे क्या चाहिए कौन से समय में ये तो केवल लक्ष्मी को पता है कि मैं भोजन के अंत में क्या खाता हूँ एक स्वीट खाता हूं पर्टिकुलर वो स्वीट यहाँ मुझे सर्व हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ कौन है लक्ष्मी है समझ गए जगन्नाथ और फिर बलराम भोसलेट वगैरह खाया बलराम कान में गए थे। आगे से उसको बोला छोड़ के मत जाए <laughs> टेम्पल छोड़ के मत बाहर जाए नहीं तो हमारे लिए स्ट्रगल है तो इस घर से ऐसे भगवान के विशेष लीलाएं हैं हम जगन्नाथ देव केवल अपने भक्तों को आनंद लेने के लिए इसलिए जगन्नाथ के दो नाम हैं भक्त वत्सल भगवान या फिर भक्त प्रेमी भगवान ऐसे जगन्नाथ हैं और जगन्नाथ अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रेम करते हैं हर चीज को वो तोड़ देते हैं सारे बैरियर सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ देते हैं इसलिए आप जगन्नाथ टेम्पल के बाहर जाते हो गेट पर देखा होगा एक फेस है जगन्नाथ का हाँ तो वो एक राजा थे चैतन्य महाप्रभु के बाहर राजा रामचंद्र देव जब मुस्लिमों ने अटक किया था ओरिसा पर तो मुस्लिम शासक ने ओरिसा के कई मंदिर तोड़े और जब नजदीक आ रहा था पुरी के तो उस राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी राजा ने कहा मुस्लिम शासक था उसने कहा मेरी जो बेटी है राजकुमारी मुस्लिम युवती उससे तुम्हें विवाह करना होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा उड़ीसा में अभी दे हिंदू किंग है और मुस्लिम युवती से मैरिज करना मींस अपने जात को ये कर देना तो फिर जगन्नाथ को बचाने के लिए यहाँ के लोग वैष्णवास को सेव करने के लिए या इस कल्चर को बचाने के लिए रामचंद्र देव ने उस युवती को पत्नी के रूप में स्वीकारा और फिर जब वो यहाँ आए तो पंडाओ ने कहा यहाँ के सेवकों ने कहा कि अभी अंदर नहीं जा सकते आप, आप दर्शन करने अंदर नहीं जा सकते तो फिर वो राजा रात को रोते हुए रोज एक दो बजे आते थे मेन गेट पर और आके रोया करते थे कि जगन्नाथ में अंदर नहीं जा रहा हूं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ तो भगवान जगन्नाथ का जब रात्रि में एक फाइनल श्रृंगार होता है उसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश भगवान को रात में विशेष फ्लावर्स का ड्रेसिंग होता है जो भगवान को वृंदावन का स्मरण दिलाता है जो वृंदावन में भगवान वेश धारण करते है वही ड्रेसिंग शाम को धारण करते हैं और वो गीत गोविंद का कपड़ा पहनते हैं तो वो जो वेश फ्लावर्स तुलसी भगवान को पहनाते हैं तो वो पहने हुए रहते हैं रात्रि में तो जब ये राजा इस गेट पर आता था रोते हुए तो भगवान अपने सारी चीजों को छोड़कर अपने तुलसी गार्लैंड और फूलों के साथ वहाँ से चलते थे टेम्पल के अंदर से और इस गेट पर आते थे और उसको देखते दिखाते अपना लोग जगन्नाथ तो रोज सुबह पुजारी जब जाता था यहाँ से चल के अभी ये 400 साल पहले 300 साल पहले की घटना 1500 सौ समथिंग में तो वो देखता था कि सारे रास्ते में अंदर मंदिर तक तुलसी फ्लावर्स चंदन भगवान को चंदन लगाया जाता है वो सारा गिरा हुआ है और फ्रेग्रेंस आ रहा है सारे रोड में तो पुजारी सोचता था हर रोज क्या हो रहा है तो फिर भगवान जगन्नाथ हेड पुजारी के स्वप्न में आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा आज ये परम डिबोटी है रामचंद्र देव उसके लिए मैं आता हूँ तो फिर भगवान के उस को करते हैं। तो को अंदर देखना या जगन्नाथ है? है। या जगन्नाथ टेम्पल का जो चक्र आप देखते हो चक्रों को देखना जगन्नाथ को देखना सेम आपको बेनिफिट है चाहे आप जहा मर्जी रहो जगन्नाथ को देखना सेम बेनिफिट है आँ। जो चक्र है तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बहुत अधिक दयाद्र हैं अपने भक्तों के प्रति और यह रथ यात्रा के लिए भगवान विशेष रूप से निकलते हैं और जैसे हम सुनते हैं कि सबसे पहले रथ यात्रा कब शुरू हुए थे कुरुक्षेत्रा में कहाँ शुरू हुए थे कुरुक्षेत्र में कृष्ण वृंदावन को छोड़ के सौ साल द्वारका में रहे तो द्वारका से कृष्ण अपने सारे रानियों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुँचते हैं सूर्य ग्रहण के लिए और जैसे नंद महाराज यशोदा माता और वृंदावन के भक्तों को पता चलता है कि कृष्ण कुरुक्षेत्र गए हैं तो ये लोग भी बुलद से निकलते हैं बैलगाड़ी से और यहाँ के, लो के लोग जो हस्तिनापुर के लोग हैं या फिर द्वारका के लोग हैं वो सारे अपने रथों में बैठकर और उसमें हीरे जवारा धन लेके निकले थे कुरुक्षेत्र लेकिन वृंदावन के लोगों ने बैलगाड़ी ले और बैलगाड़ी में क्या भरा होगा बताओ दूध दही मक्खन और गोबर क्या बना था गोबर हाँ क्योंकि उनको पता है कि गोबर में की हुई चीजें भगवान को बहुत प्रिया है तो लेके कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कृष्णा अपने सारे राजाओं के साथ बैठे थे वहाँ पांडव आज भी थे जैसे पता चला नंद महाराज आ रहे हैं यशोदा माता आ रही है तो ये टेंट से भाग गए भाग के दौड़ के गए उनको रिसीव करने यशोदा माता के गोद में बैठ के रोने लगे और फिर गोपियों से मिले तो गोपियों ने उन उनको एक रथ के ऊपर बिठाया और बिठाकर क्या किया उनको खींचा कि आप चलो कहा चलो वृंदावन इसलिए रथ यात्रा का असली मीनिंग है कृष्ण लैया ब्रजे जागो ये भाव अंतर है कि कृष्ण को लेकर मैं वृंदावन जा रहा हूँ ये भावना हृदय में होनी चाहिए तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ द्वारका से या कुरुक्षेत्रा से वृंदावन जा रहे हैं तो हम तो खींच नहीं पाएंगे आप जब रथ शुरू होगा तो हम ट्राई करेंगे नीचे चले जाएंगे जनरली सबसे पहले बलराम चले जाएंगे बलराम तो हमारे सामने से जाएंगे यहाँ बिल्कुल यहाँ जाएंगे बिल्कुल यहाँ आप यहाँ से जम भी लगा सकते हैं सीधा रथ के ऊपर बलराम से बहुत क्लोज हम यहाँ बैठ के देख लेंगे सारा तो बलराम जी पहले जाएंगे फिर सुभद्रा जाएगी और फिर जगन्नाथ ये भी सीक्वेंस क्यों है शास्त्र कहते हैं कृष्ण जब द्वारका में थे तो वृंदावन के वेरा में रोया करते थे तो द्वारका में एक एरिया था जिसका नाम था नव वृंदावन क्या नाम था एक एरिया बनाया था जो जैसे वहां अब देखो नोएडा में उसने बनाया है नोएडा में एलिफेंट का गार्डन बनाया ना मायावती ने कैसे बनाया एलिफंट एलिफंट एलिफंट एलिफंट एलिफंट तो द्वारका में एक एरिया था जिसको कहते नव वृंदावन और वृंदावन जो है उसका रेप्लिका था यमुना गोवर्धन सारे विलेजेस और थे कि गोल-गोल जा रहे गवे चराने हर चीज वृंदावन की वार डाले थे विश्वकर्मा ने तो एक बार भगवान इतने विरह में थे मूर्छित हो गए वृंदावन के विरह में तो उनको उठा के ला नव वृंदावन में रखा और फिर नारद आ गए बलराम आ गए सुभद्रा आ गई और बाकी और भी लोग आ गए दारुक आ गए बहुत सारे लोग आ गए तो उन्होंने कहा अभी कृष्ण उठेंगे तो वृंदावन भागेंगे जो ओरिजिनल वृंदावन है तो उनको उठाएगा कौन तो नारद को कहा कि आप कीर्तन करो अपने बिना पर जैसे तुम्हारा एक कीर्तन सुनेंगे कृष्ण उठेंगे और वृंदावन भागेंगे और कृष्ण सीधा जाएंगे अकेले भाग के तो वृंदावन वासी सौ साल के बाद मिल रहे हैं तो वो मूर्छित हो जाएंगे तो इसलिए उन्होंने कहा उद्धव को भी तुम जाओ पहले बताओ कि कृष्ण आ रहे हैं उद्धव ने कहा नहीं जाऊंगा पहले मुझे भेजा था कृष्ण ने मैंने कहा ये आने वाले छह महीने में अभी सौ साल बीते फिर भी वृंदावन नहीं गए फिर बलराम को कहा बलराम तुम तो बड़े भाई हो जाके बताओ न्यूज की कृष्ण आ रहे है उन्होंने कहा मैं भी गया था छह महीने रहके आया वृंदावन मैंने भी कहा कि ये आ रहे और आगे जाके बोलूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कृष्णा आते नहीं है वृंदावन तो फिर सुभद्रा खड़े थे सुभद्रा ने कहा मैं ना जाऊंगी मैं जाकर वृंदावन के भक्तों को बताऊंगी क्या बताऊंगी कृष्णा आ रहे हैं आप सब लोग तैयार हो जाओ उनके स्वागत के लिए तो सुभद्रा का करेश देखे ना बलराम को लगा मैं क्या कर रहा हूँ <laughs> बलराम ने लगा मैं भी चलता हूँ तो फिर ना तीन रथ मंगाए कितने रथ के के के लिए सुबद्रा के लिए के लिए एक बलराम तो फिर जैसे तैयार हो गई सोचा आ, कि लेडीज़ को अकेले नहीं जाना चाहिए मैं चाहिए मैं बॉडीगार्ड होना है ना तो वैसे ही बलराम ने कहा मैं निकलूंगा तुम्हारे आगे तो फिर बलराम निकलते हैं और सुभद्रा तुम मेरे संग संग चलो साथ मेरे पीछे फिर जहा जहां ये जा रहे थे वहा वहा सुभद्रा और बलराम को देखकर लोग चकित रहते थे। फिर ये जब दोनों आगे चले गए, फिर नारद ने अपना कृष्ण मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद ने जैसे बिना बजाया और उन्होंने क्या गाया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नारद ने जैसे कृष्ण कीर्तन किया जैसे कहते हैं ना नारद मुनि बाजा बिना राधिका रमन नाम है नारद जैसे कीर्तन किया कृष्ण उठ गए और कृष्ण कहने लगे वृंदावन वृंदावन राधिका कहा है नंद यशोदा सुबल श्रीदा मधुमंगल उनके जो सखा है उनके नाम लेने लगे और जैसे कृष्ण उठे कृष्ण द्वारका में दो चीजें उनके पास नहीं होती जब वो निकल रहे थे ना आकर उनके रथ पर तो गोपियों ने दो चीजें उनसे छीन ले थे एक उनका बांसुरी निकाल लिया था और दूसरा मोर पंख और वो किसके पास रखा था यशोदा माता के पास ये दो चीजें उन्होंने रथ के ऊपर जब उनको बिठाया कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा आपकी शोभा नहीं देता ये सारे शस्त्र अस्र लगाए रखे तलवार गदा और न मुकुट पहने हुए हैं वृंदावन में तो बस भगवान क्या पहनते टर्बन सिंपल सा मोर पंख है फ्लावर्स से सजे रहते हैं पीताम्बर धारण करते हैं ऐसे सुंदर वेश होता है तो फिर भगवान जैसे वो मुरछित आवास्था से उठे तो जैसे आप उठते हो तो पहले बैठते हो जैसे कोई व्यक्ति उठता है पहले तो कलयुगा का लक्षण है व्यक्ति बेड से उठता ही नहीं सुबह कलयुगा का एक लक्षण क्या है सुबह ना उठने की बीमारी है कलयुगा के लोगों को रात को लेट नाइट जगते रहेंगे कौन सा उल्लू क्या है उल्लू जगता है ना हाँ ये जो अभी एक अभी तो वो आ गया कल्चर कौन सा कल्चर आ गया फॉर्निंग वर्क बैठते हैं या फिर बहुत अंगड़ाइया देते हैं कृष्ण जैसे उठे ना मुंशी दरवाजा दे सीधे खड़े हो गए और त्रिभंग रूप हाँ जैसे खड़े होते ना तीन और ऐसे थे उनके हाथ में बासुरी नहीं थी लेकिन खड़े कैसे थे वृंदावन के मोड़ में तो वैसे रथ के ऊपर बिठाया दारूक ने रथ चलाया तेजी से और वो दोनों आगे जा रहे थे काफी आगे गए थे दारूक ने इन्हें तेजी से चलाया कि जब वृंदावन के बॉर्डर में पहुंचे ना तीनों एक साथ हो गए कैसे हो गए और उन, और वृंदावन के भक्तों ने उनको देखा वो भा, भाव में आकर रोने लगे और अपने भक्तों का प्रेम देखकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की आखे बड़ी हो गई हाथ अंदर चले गए पाव अंदर चले गए ऐसा जब हुआ तो फिर वो रथ के ऊपर ऐसे दिखाई दिया हम तो सारे ब्रजवासी उनको देख रहे थे तो ऐसे बहुत सारे गहरे मीनिंग है रथ यात्रा के डिटेल इस प्रकार से भगवान बलराम पर जाते हैं फिर सुभद्रा और फाइनली जगन्नाथ तो हम जब जगन्नाथ जाएंगे तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा भीड़ में भी जाते हैं ट्राई करते, थोड़ा स्ट्रगल स्ट्रगल, स्ट्रगल? है, लेकिन वो उसको कहते स्वीट स्वीट केवल खाना ही नहीं, <laughs> जगन्नाथ के लिए थोड़ा स्ट्रगल भी करो जाकर ना थोड़ा सा ट्राई करेंगे जगन्नाथ सुभद्रा महारानी के, बल्ले सुभद्र महाराणी गौर प्रेमान